नमः, नम नमः, परमहंसा परमहंसास्वादित चरण कमल सिन्मकर भक्तजनमानस निवास प्रीरामचंद्रा बागीय से वदने लक्ष्मी च वक्षसी यद संवि तम नृषिमहम भजे विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्षाख्यम पर धाम जगद्धा नमा तत् नमो गोभ्यीमती सौरभी सौरभे नमो ब्रह्मसुताभ्य पवभ्यो नमो नमः प्रहलाद नारद पराशर पराशरकुंडरी काुकशौनकालुन वैष्ठ विभीषणादी पुण्या परम भागवतान नमा छाकुभ्युभ्य पतिता पाव्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री सीता अस्मदाचार्य अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा वर्णनाथसा रंदसा मंगलाना चर्ो वंदे वाणी विनायक श्री तो। सीता गुणग्राम पुण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वरौ गिरा जल कहियत जलबीचिशमक भिन्न न भिन्न सीता राम पद जिन ही परम प्रिय किन्न सिया मांडवी उर्मिला सुत की वरबाम चार सुवन चारौर तम तुलसी करत प्रणाम बंदौ तुलसी के चरण दिन की जगकाज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सब जहाज बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य जासु वचन रविकर निकर प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जाय आगार बसही राम सरचाप धर कुंड इंदु समे रमण करुणा अयन जापाधनमयन पुजारी जी ही झूला झुलाए बाकी सबका झूला में हाथ मत लगवाओ दूर से दर्शन करो दूर से दर्शन करो सब लोग झुला रहे ना पुजारी केवल झूला बाकी लोग दर्शन कर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न ने श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय सीताराम a uh... महारानी की श्री गिरिराज महाराज की जय, यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की श्री सूर गोधाम की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय, श्री पतमेड़ा गोधाम की जय, श्री गोपीश्वर महादेव की जय, श्री अन्नपूर्णा माता की जय श्री खाकचोक बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री चौरासी कोष धाम की ब्रजमंडलधाम जगदगुरु श्री मदाज्य रामानंदाचार्य भगवान की जय कली कलि पावनावतार जगदगुरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय जगदगुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की परम पूज्य प्रात स्मरणीय नामनिष्ठ संत श्री सुखराम दास जी महाराज की जय उनके पीतीय मिलन महामहोत्सव की सब संतन की जय सब भक्त न की जय सब विप्रन की जय समस्त ब्रजवासीन की जय श्री गौरांग लीला महामहोत्सव की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री सीता हर हर माँ निताई गौर गौर बोल हरि हरिशरणम भक्तवां छाक तरु भक्तवत्सल शरणागतवत्सल भगवान श्री सीताराम जी महाराज की अहेतुकी की अनुकंपा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन वंशीवट ज्ञान गुजरी गोपीश्वर महादेव जी की सन्निधि में स्थित श्री मलूक पीठ में ठाकुर श्री नित्य साकेत बिहारणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में गुरुजनों की पूर्वाचार्य चरणों की भावमयी सन्निधि में एवं पूज्य संतों की ब्राह्मणों की ब्रजवासियों की महत्पुरुषों की पावन उपस्थिति में हम आप सबको मानव जी, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्रातःकाल गौरांग लीला के दर्शन के माध्यम से और अपराह्न काल में श्रीमद् रामचरितमानस के क्रमिक प्रवचन के रूप से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है यहाँ जाए मतलब मतलब यहाँ जाए हवा लगे हवा हाँ, हाँ रही है आज श्रीमन महाप्रभु जी का वृंदावन आगमन हो गया काशी होते हुए श्री प्रकाशानंद जी को प्रबोधानंद जी के रूप में प्रकट करते हुए और उन्हें वृंदावन निवास की आज्ञा देते हुए महाप्रभु जी वृंदावन आ गए हैं अपने एक साथ एकमात्र परिकर उनके साथ में बलभद्र उनके साथ में वृंदावन आए है और आज लीला में लीला प्रकट हो गई, आज सावन तीज है हरियाली की झूलन तीज तो श्री कुंज बिहारी जी ने हमसे पूछा भैया जी ने महाराज जी झूला उत्सव करे की महाप्रभु जी की लीला तो महाप्रभु जी वृंदावन आ गए आ रहे हैं तीज को महाप्रभु जी लीला दर्शन का भाव व्यक्त करें और सखियां झूलन बिहारी जी की लीला का दर्शन कराए तो एक सुंदर लीला प्रकट हो गई महाप्रभु जी ने भाव व्यक्त किया और सहचरियों ने एक साथ युगल को राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा कृष्ण केशव सब कृष्ण के सब कृष्ण के महाप्रभु जी के इसी संकीर्तन के भाव का आश्रय लेकर इस ओर श्री रघुनाथ जी और किशोरी जी झूला पर विराज रहे थे अपनी प्रधान सखी के सहित और इधर इस ओर जिधर ये दास है इस ओर युगलवर श्री बिहारणी बिहारी जी श्यामा श्याम झूला पर विराज रहे थे श्री ललता जी के सहित बहुत सुंदर झांकी थी और महाप्रभु जी उस जगह बैठ करके बड़े भावपूर्वक दर्शन कर रहे थे उधर दास पदगान कर रहा था और इधर श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी और श्री रसिक माधव दास जी अनेक दिव्य संत महापुरुष पधारे श्री महंत श्री लाडलीदास जी महाराज यही नाम है रास मंडल राधावल्लवी निर्मोही अखाड़े के श्रीमान और झाड़िया निर्मोही के श्रीमान श्री सुंदरदास जी श्री मुकौर हनुमान और चतुष संप्रदाय विरक्त वैष्णव परिषद के वर्तमान अध्यक्ष महंत श्री सच्चिदानंद दास जी शास्त्री जी वो भी विराज रहे थे श्री अयोध्या से जगन्नाथ मंदिर वाले पूज्य मंत्री राघव दास जी महाराज जी वे भी विराज रहे थे और ये सब महिमा है हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्री सुखराम दास जी महाराज की कि उनके उत्सव में झूलन उत्सव भी हो गया इतने महापुरुष भी आ गए और साक्षात युगल ने प्रकट होकर के झूलन लीला का दर्शन हम सबको कराया कल हम पूज्य बाबा के संबंध में चर्चा कर चुके हैं बस बात इतनी सी है कि ऐसी आदर्श रहनी वाले संत जिन्हें भगवत भजन को छोड़ करके जिनके जीवन में दूसरी कोई प्रवृत्ति जागृति तो चले क्या स्वप्न में भी न हो स्वप्न में भी जो भजन ही करते हो तो निद्रा तो बाबा की बहुत कम थी अहरनिश्च जप अहर जब कोई संख्या मालूम नहीं कितना जप चुके होंगे और मंत्र अपने बाल्यकाल में पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा की शरणागति उन्होंने प्राप्त की और महाराज जी तो एक ही मंत्र देते थे राम तारक मंत्र आज आग और आगे पीछे और और मंत्र नहीं देते थे एक ही मंत्र और उसी में बाबा लग गए तो अपने जब घर में थे गांव में थे बाबा उस समय भी श्री सीताराम जी महाराज की उस समय भी एक लक्ष्य नाम उस समय भी एक लक्ष्य श्री मंत्र राज का जप उस समय भी एक लक्ष्य श्री मंत्र राज का जप आप कर लेते थे और यह जप उन्होंने लगभग लग पांच छह वर्ष की अवस्था से आरंभ किया हाँ छह पांच वर्ष की आयु में तो माताजी जी ने पहाड़ी बाबा से दीक्षा दिलवा दी उसके बाद ही भजन में लग गए पूरा जीवन भजन में गया कल हमने बहुत चर्चा पूज्य बाबा की, की और वे तो मन से तो विरक्त ही थे पर परिंचित जो गृह शास्त्र का संपर्क था उसके सर्वथा समाप्त होने के बाद जब खाक चौक में आपने विरक्त वेश ग्रहण किया उसके बाद शरीर संसार के संबंध को सर्वथा भुला दिया और आहार निश्चित मंत्र राज का ही जप करते थे एक बार खाक चौक की ही बात है किसी प्रवचन में कथाएं वृंदावन में घर-घर होती थी ना दाद बाबा तो हमारे पक्के श्रोता थे कहीं कथा हुई बाबा को जाना है तो किसी कथा में हमने कहा होगा कि मंत्र का जब विधि पूर्वक आसन पर ही बैठ करना चाहिए बाकी चलते फिरते नाम जब करना चाहिए यही विधि है और नहीं तो अपराध लगता है बाबा बड़े व्याकुल हो गए आकर के हमसे बोले अब हम क्या करें हमसे तो बहुत बड़ी भूल है रही है का, का है बाबा बोले हम तो बच्चा पंते मंत्री जब करते हैं अब इतना अभ्यास हो गया है कि हमारे सोते सोते भी मंत्र चलता 2400 घंटे मंत्र चलता मैं क्या करूं दूसरा नाम ही नहीं निकलता मैं क्या करूं अब हम क्या करें तो हमें की बाबा आपकी आप, आप विधिनिषेध से ऊपर उठ गए आपके लिए कोई निषेध नहीं ये तो सौभाग्य की बात है कि मंत्र भीतर से जागृत हो गया यहाँ विरक्त वेश लेने के बाद तो अहरनिस्ट माला चलती थी उनको अहरनिस्ट माला ऐसा दिव्यतम जीवन उनकी नाम निष्ठा उनकी स्वरूप निष्ठा उनकी लीला निष्ठा उनकी धाम निष्ठा उनकी कथा निष्ठा उनकी गुरु निष्ठा उनकी सत्संग निष्ठा सब कुछ अपने आप में अनुपम थी अद्भुत थी आदर्श थी यही बात होती है जिनकी बहुत विख्याति हो जाती है प्रसिद्धि हो जाती है उनमें भले ही कुछ सच्चाई न दिखाई पड़ती हो न हो किंतु ऐसे जो संत हैं, जिनको ठाकुर जी श्री जी के अतिरिक्त और अलक्षित भाव से जो भगवान के नित्य सिद्ध भक्त विराजमान हैं, उनके अतिरिक्त जिनकी भजन साधना की पद्धति को कोई नहीं समझ पाता जान पाता ऐसे महात्मा अति दुर्लभ हैं और ऐसे संतों में पूज श्री सुखराम दासमें चतुर्थी तिथि लिखी हुई हमारे तृतीया ध्यान में थी ठीक तो ये बहुत अच्छी बात है आज तृतीया भी है और कल चतुर्थी है तो पूज्य बाबा का मंगलमय स्मरण हम लोग कर रहे हैं पहले रामचरितमानस का जो श्री हनुमान जी को समर्पित करते हैं पांच दोहा नित्य उस पांच दोहे का क्रम पूरा कर ले जिसके बाद कथा भी होगी और आज श्री ठाकुर जी झूलान में विराजे हैं यहाँ मलुक पीठ में भी श्री मलुकदास जी के सेवित सरकार श्री सीताराम जी और श्री श्यामा श्याम जी दोनों एक साथ विराजते हैं पहले से ही झूला में सीताराम जी और राधा कृष्ण दोनों एक साथ विराजते हैं पुरानी परम्परा से आज भी दोनों दोनों युगल श्री सीता और श्री राधा माधव दोनों विराज रहे हैं तो वैसे जब उत्सव ऐसा नहीं होता तो शाम को झूला के पद गाते थे एक आध पद भी गाएंगे एक वृंदावन के झूला का पद गाएंगे एक अयोध्या जी के झूला का पद गाएंगे और जो समय रहेगा उसमें भगवत चर्चा भी करेंगे पर अभी पांच दोहा मानसी के पांच का क्रम को शुरू बालकांड दोहा क्रमांक 210 तक कल हो चुका है गौतम नारी श्राप बस उपल देरी धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो पर पद पावन शोक पावन प्रकट भई सब पूज दे पद रघु नायक सुख लायको पर जो अति नहीं आवे नहीं चल नीला मुख नया वे बचन अति परलन भारी जुगल नयन जल भारन की कबू का प्रभुपतिपा भगवती की पा की अतिर बलबानी अलुमानी ज्ञान गण में जयला में नारी अपन प्रभु जग पावन रावण प ज्योतिना अति परम बदना माना गे कल लोचन हरि भगवो ये लाभ करी प्रभु अनुरा मम मन मनुमा ये पद दूर धनिका परम पुणीता परत भली शिवी तो ये मूरत अज मम सिर धरे उपाल यही ही बातारी संगना बार बार प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सखते ही भजार चले राम लक्षण मही आई तब प्रभु जी सिदे विविध दान मई देव हर कि चले sarana nana saril sudasamari gopa gunja sarana numaka saras banni sudha tujas kana bahu baharan bharan bharan bharan vikateva बाटिका बाग बन विपुल नि बात फूल सफल बरन वर न बनई नगर निका जा जाए भी कारू बजार मणि जनु स्वकर धनिकनिक समान मैं मंदिर सबके जलू रसीमा अनुप जनप निवात जटी धाम मनी दूरट पटरी जन भाई निश सुंदर सदन हो तो कहिया द्वार सब पुलिस सपाता बनी विशाल से पूर्व कब सुपात मान सु कौशिक कहे मोर मन माना रहे रघुवीर सुगम बलीनाथ कही कृपा निकेता गुजरेता मुनि वृंद विश्वा मित्र महा आए समाचार सचिव सुखी भूरी भट भूसुरुआ चले मिलन मुनिया कीन प्रणाम चरण घरी माथा श्री राम जय राम जय जय राम दीन अतीत मुदिश मिला श्रीराम जय राम जय जय राम कि प्रवृंद सादर वंदे श्री राम जय राम जय जय राम जानी भाग्य बड़राव वनंदे श्रीराम जय राम जय जय राम कुशल प्रश्न कही बारह बारा श्री राम जय राम जय जयरामी प्रण परी बैदाना श्री राम जय राम जय राम जयराम अवसर आए किशोरा श्री राम जय राम जय जय राम विश्वा लोचन भी सुखद विश्व किशोरा श्री राम जय राम जय जय राम उठे सकल जब रघुपति आए श्री राम जय राम जय जय राम विध्वा मित्र निकट ्री राम जय राम जय जय राम वै सब सुखी जय गी तो श्री राम जय राम जय जय राम बारी बिलोचन कुल गीत गाता श्री राम जय राम जय जय राम मूर्ति मधुर मनोहर देवी श्री राम जय राम देह विदेखी दे की जै राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम।, राम, राम, राम प्रेम मगन मनु मनुजानिंद करी विवेकुदी बोलो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 सीताराम जी महाराज की एक सीताराम जी का झूला एक ठाकुर जी का झूला मधुर पिय प्यारी झूले आज मधुर पिय प्यारी झूले yari तकियन के हित श मधुर तकियन के हित केारी मधुर जारी भूल श्री कमला विमला दिक मला सज नव साज समाज मधुर नाचत गावत यंत्र बजावत नाचत गावत, यंत्र बजावत, नाचत गावत, यंत्र बजावत, दखल दियो रस राज मधुर दखल दियो रस राज मधुर दिए प्यारी झूले आज मधुर दिए प्यारी मान मधुर प्रिय प्यारी मधुर प्यारी मान नवतुलता माधुरी पुण्य नवत माधुरी तवे अलौकिक साज मधुर साज मधुर जाना अली नव घन घमंद ल्ञानी जाना अली नभ घन घमंद मन मयूर ज्यों गाजे मधुर प्रिय मन मयूर ज्यों गाजे गुजारी भूले आज मधुर प्रिय यार प्राण प्यारे ढूलो जी राम कुमार प्राण प्यारे ढूलो जी राम कुमार प्राण प्यारे ढूलो जी राम कावन तीज सुहावन आई झुको त्योहार प्राण प्यारे प्यारी झुको त्योहार प्राण प्यारे ढूलो जी राम कुमार प्राण प्यारे झूलो जी राम कुमार लाडली नैन की तैन बुलावत लाडली नए वत कुंड सदन आज मदन बिहार कुंड सदन आज कृपा निवास प्रसाद धरे कर कृपा निवास प्रसाद कृपा निवास प्रसाद dare बिहारी यहाँ तो ब्रिज का जो ब्रिज की जो मलहार की पुरानी धुन झूला तो पड़ गयो तेजी सेवा में यहाँ की पुरानी धुनी झूला तो परे गए कार्यों सेवा Shine on. Oh. not <laughs> a विलक्षण होता है जब आज सवेरे प्रादेशिक समाचार जो उत्तर प्रदेश के आ रहे थे उसमें अयोध्या के झूला की चर्चा नहीं आई ब्रिज के ही झूला की चर्चा आई लेकिन अयोध्या जी का झूला बहुत विलक्षण होता है जैसे ब्रिज की होली ऐसी अयोध्या जी का झूला ये जो रंग महल स्थान है श्री सरजू अली जी का रंग महल सको का स्थान है रसिक परंपरा का स्थान है वहां की परंपरा है गुरु पूर्णिमा को झूला डल जाता है गुरु पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा को चार झूला डल जाते हैं एक में श्री जानकी वल्लभलाल जी बड़े स्वरूप मंदिर बिहारी स्वरूप और एक झूला में श्री मांडीवी वल्लभ जी एक झूला में श्री उर्मिला वल्लभ जी एक झूला में श्री श्रुतकीर्ति वल्लभ जी और चारों लाल जी युगल की सखिया भी चारों लाल जी की सखिया भी अलग अलग होती हैं युगल की सखिया दो दो सखिया और गुरु पूर्णिमा को झूला पड़ता है और श्रावण पूर्णिमा तक ठाकुर जी एक महीना झूलते हैं इस बार रंगमहल के ठाकुर जी दो महीना झूले क्योंकि झूला तो पड़ गया गुरु पूर्णिमा को तो श्रावण पूर्णिमा तक चलेगा एक महीना और बढ़ गया तो दो महीना ठाकुर जी पूरे साठ दिन झूला झूले और वहां तो रात रात तक झूला होता है पूरी पूरी रात ठाकुर जी झूला झूलते हैं दिन में सो लेते हैं रात को मंदिर के ठाकुर जी सुंदर सुंदर हिंडोला पड़ता रात भर झूला झूलते हैं एक से गगैया एक से कथक नृत्य करने वाले लोग ठाकुर जी के सामने नृत्य करते हैं और आज जो झूला है सावन तीज का झूला मणिपर्वत का झूला वो तो ऐसा दृश्य की बस गिरा अनयन नयन बिन वानी ये स्थिति है हजारों झूला पड़ जाते हैं मणिपर्वत पर हजारों झूला इतने स्वरूप सरकार झूला झूलते हैं इतने मंदिरों के ठाकुर जी झूला झूलते हैं और सबकी अलग अलग समाज होती है अलग अलग सब अपने अपने ठाकुर जी को मणि पर्वत में किसी पेड़ के नीचे किसी लता के नीचे विराजमान करके सब मंदिरों के ठाकुर जी पहुंचते वहाँ और स्वरूप सरकार भी पहुंचते हैं मिथिला काली स्वरूप सरकार भी जगह जगह झूला पर जाते हैं और खूब जोर का झूला होता है तो अभी हमारे मन में आया कि पूज्य बक्सर वाले महाराज जी के एक झूला के बिना झूला कैसे आज का पूरा होगा इसलिए पर्वत का झूला एक कह देते हैं कैसा सुगरे सुख मूला हमार मणि पर्वत का झूला ऐसा सुबर सुख मूला हमार मणि पर्वत का झूला ऐसा सुधर सुख मूला हमार मणि पर्वत का झूला ऐसा सुर झूला हमार मणि पर्वत का झूला मंगलमयी अयोध्या नरी मंगलमयी अयो अयोध्या नगरी अयोध्या नरी अयोध्या नगरी अयोध्या सरी सरियो जी के पूजा हमार मई पर्वत का धूला के हमार मणि पर्वत साधूला कैसा सुगर सुख मूला हमार मणि पर्वत का ऐसा सुख मूला हमार मणि पर्वत का साधला पर, पर, पर विश्राम बागनी रण भवशूला हमार मणि पर्वत साजूला पर्वत हरण भवशूला तरहती सुखद तरुदारर्वतरह पर्वत तरहती सुखद पर्वत तरहती सुखद लागे हजारन महिला हमार मणि पर्वत का पर था सुधर सुख हमार मणि पर्वत का पर झूला हमार मणि पर्वत का मंदिर मंदिर से ठाकुर पधारे से ठाकुर पधारे ठाकुर कोई राजा कोई दूल्हा हमार बणि पर्वत का दूल्हा तो कोई राजा कोई दूल्हा हमार ब पर्वत का झूला नगर मणि पर्वत के कण कण अवध नगर मणि पर्वत के कण कण अवध नगर मणि पर्वत के कण अद्भुत हमिय रस भूला हमार मणि पर्वत का झूला चखी के अभिमाधुरी अमित चक माधुरी अमित रस चखी के अभिमानी अमित रस चली के का गए रस भूला झूला हमारि पर्वत का झूला का लग वत सखिया झूलतुगल झुलावत सखिया लकीर चिकन मन भूला हमार मणि पर्वत का झूला हमार मणि भर का ऐसा सुबह भूला हमार मणि पर्वत का झूला ऐसा भरला हमार मणि पर्वत का झूला यह सभी और अनंत कहा पाइये यह सभी और हमार मणि पर्वत का झूला कर रहे थे देखन नगर भूप सुत आए समाचार पुरवासन पाए धाये धाम काम सब त्यागी मनु रंक निधि लूटन लागे जुवती भवन जरोखन लागी निर्खही राम रूप अनुरागी और वे परस्पर कह रही हैं ये सखी इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को अपनी रूप माधुरी से जीत लिया है सुर नर असुर नाग मुनि मुनिमाही शोभा असी कहू सुनियत ना देवताओं में मनुष्यों में असुरों में नाग में मुनियों में इस प्रकार की शोभा न तो कहीं देखी गई और न कहीं सुनी गई अरे भाई ऐसा क्यों कह रही हो अरे बहन ऐसा क्यों कह रही हो भगवान विष्णु बड़े सुंदर है सुंदर हैं इसमें कोई संदेह नहीं है परम सुंदर हैं, पर कुछ अतिरिक्त है उनमें क्या अतिरिक्त है चार भुजाएं हैं विष्णु चार नहीं? देखो स्वर्गे प्रीति अपने वर्ग में परम प्रेम होता है दो हाथ के हम सब मनुष्य हैं, तो द्विभुज श्री रामजी द्विवज श्री कृष्ण हम लोगों को अत्यंत प्रिय हैं, उनके स्वरूप दर्शन में निकटता की अनुभूति अधिक होती है दो और अतिरिक्त जो भुजाएं हैं वो ऐश्वर्य का प्रकाश हैं, ऐश्वर्य का प्रतीक हैं और दो भुजाएं विशुद्ध माधुर्य का प्रतीक हैं। ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मा जी हैं बड़े सुंदर लेकिन उनके चार मुख हैं और भगवान शंकर का सुंदर तो है कर्पूर गौरव है बड़े सुंदर है लेकिन उस उनका वेश बड़ा विकट है और उनके मुख भी पांच हैं इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी इन श्री रघुनाथ जी के सौंदर्य की समता में नहीं आ सकते जब त्रिदेव ही नहीं है तो दूसरे देव की चर्चा करना ही व्यर्थ है यह छवि तक की पटतरी जाए इसलिए व्यय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम अंग अंग पर बार ही कोटि कोटि सक काम एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव न्यौछावर हो रहे हैं अरी सखी कौन शरीरधारी है जो इस सुंदर स्वरूप का दर्शन करके अपना तनम प्राण इनके ऊपर न्यौछावर न कर दे दूसरी सखी कह रही है कि हमने सुना है ये चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजकुमार हैं। ये राजकुमार क्या हैं? ये बाल हंसों की सुंदर जोड़ी है महर्षि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा इन्होंने की है बड़े बड़े उग्रवादी आतंकवादी राक्षसों को खेल खेल में मार दिया है इन्होंने। और इतना ही नहीं मारीच और सुबाह कितने प्रचंड असुर है मारिज को सोयोजन दूर फेंक दिया और सुबाह का अहंकार जो था उसको नष्ट कर दिया एक ही बाण में उसे भस्म कर दिया ये कार्य किसने किया बोले श्यामल गात कलकंज विलोचन जो कमल के समान जिनके विशाल नेत्र हैं श्याम जिनका शरीर है उनका ये विलक्षण कार्य है ये श्री कौशल्यानंदन है और सुख निधान है इनका नाम राम है और विशाल धनुष इनके कंधे पर शोभामान हो रहा है वाण इनके हाथ में शोभामान हो रहा है और जो इनकी छाया के समान इनके पीछे पीछे चल रहे हैं ये श्री लक्ष्मण जी हैं श्री रामानुज हैं इनकी माता श्री सुमित्रा जी हैं विप्रकाज कर बंधु दो मग मुनि बधु उधारी आए देखन चाप चापमक सुनहर सी सवन ब्राह्मणों के यज्ञ की, की रक्षा करके अहिल्या जी का उद्धार करके अब ये श्री जनकपुर में धनुष यज्ञ का दर्शन करने आए हैं यह चर्चा परस्पर मिथिलानियां कर रही है और बहुत आनंदित हो रही है परसों दास ने निवेदन किया था कि बर दिखाई एक होती है बर दर्शन बर का दर्शन करके सब लोग बर को पसंद करते हैं पर बर को हाँ ये ठीक है बर, बर, बर का वर्णन करते हैं, तो श्री गुरुदेव विश्वामित्र जी की यही आज्ञा है कि करो सुफल सबके के नयन सुंदर वजन दिखाए सब लोग आपको मिथिला में पसंद कर लें श्री जनकराज राज दुलारी के योग्य वर यही है, है? हाँ। वाह बड़ी सुंदर बात आप बोल रहे हैं कि असली वर का निर्णय गोपियां करती हैं या मिथिला की सखिया करती हैं और किसी पुरुष में वर के निर्णय की सामर्थ्य सखिया कह रही हैं जोग जानी यह वरु ये वर्ष जानकी जी के सर्वथा अनुरूप है जो सखी इन्ह देख नर नाहठ करिए यदि महाराज जनक जी विदेहराज जनक जी इनको एक बार देख लेंगे तो अपनी प्रतिज्ञा को किनारे करके प्रतिज्ञा को त्याग कर हठ पूर्वक इनसे ही मैथिली का विवाह कर देंगे दूसरी सखीने का तू कुछ नहीं जानती ये कहा ठहरे पता है तुझे श्री निवास सुंदर सदन श्री किशोरी जी का जो निज महल है जनक जी का जो निज महल है उसमें रुकेंगे। और इतना ही नहीं बड़ी अगवानी करके बड़े समारोह पूर्वक पलक पावड़े बिछा करके महाराज जनक उनको अपने महल में लाए हैं महल में विराजे हैं तो ये तेरी जो बात है कि एक बार देख लेंगे तो प्रतिज्ञा त्याग कर विवाह कर देंगे ये बात तेरी समझ में नहीं आ रही है क्योंकि सखी परंतुपन राव न तजई यदि तजने वाली बात होती तो तज दिया होता क्योंकि दर्शन तो हो ही चुका था लेकिन पन वो त्यागेंगे नहीं क्यों विधिवश हठ ही अविवेक कहीं बजेगी वह होनहार के बसी बसीभूत अविवेक का आश्रय लिए ही रहेंगे ये किसके लिए कह रही हैं परम विवेकी विदेहराज जनक जी जिनसे बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा हंस परम हंस महामुनिन्द्र ब्रह्म विद्या का उपदेश प्राप्त करने आते हैं उनके लिए मिथिलानिया कह रही हैं कि वो हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लेंगे इनसे विवाह नहीं करेंगे एक सखी ने कहा कि हमने सुना है कि विधाता सबको उचित फल देने वाला है यदि यह बात सत्य है तो जानकी ही मिली बर एहू नाहन ना आल यहाँ सुन यह वी या वर श्री जानकी जी को ही मिलेगा इसमें मुझे तो रंच मात्र संदेश समझ में नहीं आता है तो भैया ब्याह होगा राम जी का जनक जी की बेटी का हमको तुमको क्या मिलेगा कल हमने एक चर्चा की थी आपको स्मरण दिला रहे हैं केवल श्री मिथिला में तमाम नागरिकों के घर में विवाह के योग्य कन्याएं अवश्य होंगी लेकिन श्री सियाजू के प्रति उनका अनुराग कैसा अद्भुत है उन्हें अपनी बेटी याद नहीं आती अपने बेटा याद नहीं आते सबको एक ही बात मन में समाई हुई है कि हमारी श्री विदेहराज नंदिनी का विवाह इनके साथ होता यह ये परम प्रेम का लक्षण सब सखी कह रही हैं, हरी बहन इनके संबंध से हमें क्या नहीं मिल जाएगा हमें सब कुछ मिल जाएगा जो विधि बस अस बने संयोग तो कृतकृत्य होए सब लोग ये संयोग बन गया तो सब कृतकृत्य हो जाएंगे कृतार्थ हो जाएंगे ये कृतकृत्यता कृतार्थता किस विषय को लेकर के है तो बड़ी सुंदर बात कह रही है सखी हमरे आरती हमको ये आतुरता इसलिए हो रही है कि ऐसे तो हम लोगों को इनका दर्शन बड़ा कठिन हो जाएगा लेकिन जब यहाँ विवाह हो जाएगा तो फिर अगद मिथिला का संबंध सुदृढ़ होने पर ये बार बार जनकपुर धाम आएंगे, तो इनका मंगल में दर्शन करके हम कृतार्थ हो जाएंगे और नहीं ना ही तो हम कहूं सुन सकी इन कर दर्शन दूर यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूर पुण्य पुराकृत भूल पूर्व जन्मों के बहुत विशेष पुण्य होंगे तो भले ही दर्शन हो जाए अन्यथा इनका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है सखी ने कहा कि तुमने बहुत अच्छी बात कही इस विवाह से सबका परम हित है सब सबका परम हित संपादित होगा कोई सखी कहती है भगवान शिव का धनुष अत्यंत कठोर है और ये श्यामल बड़े सुकोमल श्रीअंग वाले हैं किशोर अवस्था है अभी युवा भी नहीं है पूर्ण 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना अभी सोलह साल के नहीं बहे 15 वर्ष के हैं श्री राम जी तब एक सखी ने कहा कि आप अपने मन में संदेह क्यों कर रही हैं कि शंकर जी का धनुष बड़ा कठोर है ये बड़े कोमल हैं। अवस्था भी अभी सोलह की भी पूरी नहीं भई है पंद्रह की चल रही है रोम रोम से सऊकुमार ये वरस रहा है ये इतने सुकोमल कैसे धनुष को हिलाएंगे कैसे धनुष को उठाएंगे कैसे झुकाकर प्रसिंसा चढ़ाएंगे हमारी समझ में नहीं आता तब एक सखी कहती को देखो देखने में छोटे छोटे बालक लग रहे हैं लेकिन इनका प्रभाव बड़ा विलक्षण है कितना विलक्षण प्रभाव है पर सिजा सुपज धूरी तरी अहिल्यात अभूरी इनकी चरण रज के स्पर्श मात्र से अहिल्योद्धार हो गया ऐसे श्री राम जी जिनका इतना विलक्षण प्रभाव है वे बिना शिव धनुष तोड़े रह नहीं सकते हैं हमको तो ऐसा पूर्ण विश्वास है और सखी देखो हमारे मन की बात तो ये है कि जिस विधाता ने इतना रज पच के श्री किशोरी जी को प्रकट किया है उन्हीं विधाता ने रज पच के किशोरी जी के लिए उपयुक्त बर श्री राम जी को बनाया है इसलिए हमारे तो पक्का विश्वास है की ये सियाजी राम जी के लिए प्रकट भय है और श्री राम जी सिया जी के लिए ही प्रकट भय हैं इसलिए ये तो सनातन शाश्वत जोड़ी है पर ये जोड़ी ये ग्रंथि बंधन होके रहेगा इनके पीतांबर से हमारी किशोरी जी के नीलांबर की ग्रंथि बंधेगी अवश्य यह सुनकर के सखी कहती है तास वचन सुनी सब हर सानी ऐसे हो कहो मृदु वानी सब कहती हैं ऐसा ही हो ऐसा ही हो बिल्कुल ठीक कहा ही हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद जहाँ ही जहा जहाँ बंधु दो तहत परमानंद कल परम रसिक आचार्य श्री हरिजन जी की वाणी का आश्रय लेकर हमने अनेकों भावों की चर्चा की थी ठाकुर जी अन्नपूर्णा बाजार में गए ठाकुर जी फल मंडी में गए ठाकुर जी साग बाजार में गए ठाकुर जी बजाजे में गए ठाकुर जी सोनारों के बाजार में गए ठाकुर जी जौहरी बाजार में गए और सबने कैसे कैसे स्वागत किया पुष्प बाजार में गए ये सब मिठाई बाजार में ठाकुर जी गए और कैसे ठाकुर जी मखशाला का दर्शन करने गए वो सब चर्चा आप श्रवण कर चुके हैं सुंदर स्वर्णमय मंडप है राजाओं को बैठने के स्थान बने हुए हैं दूसरे लोगों को बैठने के लिए भी बड़ा सुंदर स्थान बना हुआ है नागरिकों को बैठने का भी स्थान नियत है और बड़े सुंदर सुंदर धवल धाम चंद्रखंड से विनिमित सुंदर बड़े भवन बने हुए हैं, सबकी मर्यादा के अनुरूप सबको बैठने का उचित स्थान है मिथिलासी बालक मीठी मीठी बातों में श्री राम जी को मक्साला का दर्शन करा रहे हैं और सादर प्रभु दिखावा रचना पूज्य बक्सर वाले महाराज जी का पद मक्साला दर्शन का पद कल हम गा चुके हैं उसको पुनः स्मरण नहीं करना सब से सु में से प्रेम पर परसी मनोहर गात तन पुल कहीं अति हर देख देख दो शिशु सब राम प्रेम बस जाने प्रीति समेत निकेत बखाने निज निज रुचिल जाए दो भाई राम दिखावे दर्शन कराते हैं लव निमेश महुभुवन निकाया रचय जासु अनुसास नाया फल गिराने में जितना समय लगता है उतने समय में भगवान का इशारा पाकर उनकी अचिंत्य शक्ति माया अनेक-अनेक ब्रह्मांड समूहों की रचना कर देती है और वे भगवान रंगभूमि का दर्शन करा रहे हैं मखशाला धनुष यज्ञश शाला का दर्शन करा रहे हैं कौतुक देख चले गुरु पाहीं जान विलंब त्रास मन मही उस कौतुक को देख करके श्री लक्ष्मण जी को साथ लेकर के श्री रघुनाथ जी लौट करके गुरुदेव के चरणों में आए हैं और हमें कुछ विलंब हो गया नगर दर्शन में ऐसा मान करके भगवान के मन में बड़ा त्रास है बड़ा डर है, है? ये भगवान हम सबको शिक्षा दे रहे हैं अपने से बड़े गुरुजनों के साथ भय और संकोच पूर्वक ही मर्यादा पूर्ण व्यवहार शिष्यों को अनुगतों को करना चाहिए ये संकेत भगवान अपने चरित्र के माध्यम से हम सबको प्रेस कर रहे हैं जा डर कहीं डर होई भजन प्रभाव दिखावत सो हा हा हमारे श्रीमद भागवत के बड़े सुप्रसिद्ध व्यास श्री चतुर नारायण शास्त्री जी विराज रहे हैं बड़ी अद्भुत श्रीमद भागवत जी की कथा करते हैं और यहाँ सुंदर स्थान भी बानप्रस्थ आश्रम बानप्रस्थ आश्रम करके सुंदर स्थान भी निर्मित हो रहा है उसके भूमि पूजन में हम गए थे दर्शन किया था भूमि पूजन का हम ये बात इसलिए कह रहे हैं जास त्रास डर दर डर हुई डर को भी भगवान देख ले तो वो डर जाए डर को भी डर हो जाए भगवान की दृष्टि पड़ते ही क्या है मदर मोहनदास जी ये दुकल रोष गोप्या द दे कृता गति दाम तावत याते कलीजन संभ्रमाक्ष संभ्रमाक्षम निमीय भय भाव या तम हमको लगता धीरपी यद् इस कुंती स्तुति से ही वो जी ने चौपाई में यह भाव लिया है भीरपी यद् कुंती माता स्तुति करती हुई कह रही है अब देखो ये बात है माता कुंती का द्वारकाधी श्रीकृष्ण सामने खड़े हैं पर उन्हें बालकृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं वे कहती हैं कि हे श्री कृष्ण हमें तो आपकी बाल लीला की स्मृति हो रही है आपने मैया यशोदा के माट मटका फोड़ दिए उनका दूध दही माखन बिखेर दिया फैला दिया तो मैया यशोदा ने दामोदर लीला कर दी ददे गोपिया दी कृतागत अपराध करने पर दामतावत उस समय याते दशा उस समय आपकी जो दशा है कैसी दशा आपके बड़े बड़े कमल के समान नेत्र जिनमें मोटा मोटा कज्जल लगा हुआ है और तल, -तल आंसू बहने लगे और आपके आंसुओं में मिश्रित होकर वह कज्जल आपके कपोलों पर आ गया आपकी नन्नी नन्नी छोटी छोटी लाल लाल गगुली हथेली उससे ऐसे ऐसे कोच रहे थे आपकी लाल लाल हथेली भी श्याम हो रही थी आप थर थर काँप रहे थे मैया के डर के मारे सामान विमोह ये आप भय की ओर देख दे तो वो भयभीत तो हो जाए लेकिन आप अपनी मैया के भय से थर थर का वक्रम निनी सिर झुकाकर कर भय भावनया भयभीत सी मुद्रा में आप खड़े थे गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर समाधान दिया है भजन प्रभाव दिखावत सोई तो ऐसे भगवान भयभीत क्यों होते हैं बोले तो भगवान अपने प्राण प्यारे भक्तों के भजन का जो सर्वोत्कृष्ट भाव है उस भाव के अनुरूप भगवान लीला करते हैं ये भजन प्रभाव क्या है इसका आशय कि जिस भक्त ने श्री ठाकुर जी को वात्सल्य भाव से भजा है तो उसके भजन का फल क्या है जिस अनुरागी प्रेमी वैष्णव ने ठाकुर जी को वात्सल्य भाव से भजा है तो उसके वात्सल्य भाव से भजने का फल क्या है कि भगवान संपूर्ण वात्सल्य का सुख से प्रदान करें और संपूर्ण वात्सल्य का सुख तभी मिलेगा जब भगवान अपने ऐश्वर्य को एकदम दूर धर देंगे किनारे कर देंगे अथवा अत्यंत तिरोहित कर लेंगे उसके बिना भगवान वात्सल्य का सुख वात्सल्य के भाव के भाव का आश्रय लेकर भजन करने वालों को भगवान वो फल नहीं दे सकते ठीक इसी प्रकार से जिन्होंने दास भाव से भजा है उनको मोरे अधिक दास पर प्रीति ठाकुर जी अपने सेवकों पर कितना लाभ करते हैं वो तो पूरा लाभ ठाकुर जी दिखाएंगे तभी उनके दास भाव से किए गए भजन के भाव की पूर्ति होगी एक बात पूज्य बाबा श्री नवीली शरण जी ने कही बहुत अच्छी लगी उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि भगवान ये गोपियों से आलिंगन चुंबन ये सब क्या है चाहे गीत गोविंद हो या राधा सुधानिधि हो अथवा जो रसग्रंथ है उनमें भगवान की रसकेली का वर्णन है और कवियों ने तो संकेत में किया है श्री जयदेव जी ने बिलमंगल जी ने सुखदेव जी ने लेकिन रसिकों ने तो खूब गाया है यद्यप ये बात ठीक है कि सब उसके अधिकारी नहीं है लेकिन लोग इसमें थोड़े नाक मुंह सिकोड़ते हैं कि ये क्या भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है तो बाबा ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि जिसने वात्सल्य भाव से भजा है तो उसके पूरे लाला जब श्री कृष्ण बन सकते हैं तो जिसने कांत भाव से भजा है उसके संपूर्ण पति क्यों नहीं बन सकते भाई कांत भाव से भजा है तो कांत भाव से भजने का जो संपूर्ण सुख है वो ये प्रदान करेंगे क्योंकि उसके कांत भाव से भजने का फल ही उस प्रकार की लीला है इसलिए भजन प्रभाव दिखावत हुई श्री ठाकुर जी को जो जिस भाव से भजता है उसके भजन के प्रभाव उसके प्रकृष्ट भाव का दर्शन भगवान करा रहे हैं हा हा भजन प्रभाव दिखावत सोई भगवान ने मीठी मीठी बातें कह करके सखाओं को विदा किया और सभय सप्रेम बिनी अति एक एक शब्द बड़ा अद्भुत है सभय भय भी है प्रेम भी है और वही विनम्रता है अत्यंत संकोच है इसका तात्पर्य है के गुरुजनों के साथ व्यवहार करने में गुरुजनों के साथ व्यवहार करने में सत शिष्यों को सेवकों को ये चार चीजों का ध्यान रखना चाहिए भय प्रेम विनय और संकोच भय भय नहीं होगा तो बात बात पर उनकी अवज्ञा हो जाएगी और प्रेम नहीं होगा प्रेम किसको कहते हैं स्वसुख की गंध मात्र का भी त्याग पूर्ण तत्व का जहां प्रकाश हो उसी को प्रेम कहते हैं प्रेम नहीं होगा तो सेवा नहीं होगी, इसलिए प्रेम भी जरूरी है विनय भी बहुत आवश्यक है वे हमारे पूज्य गुरुजन वे तो इतने सरल हैं कि हमारे उच्च श्रृंखल होने में हमारे प्रमाद करने में तनिक भी विलंब नहीं होगा हम उच्च श्रृंखल भी हो जाएंगे हम प्रमादी भी हो जाएंगे और फिर उनके निकट रहकर उनकी अवज्ञा कर बैठेंगे हमारा सर्वनाश हो जाएगा इसलिए विनम्रता बहुत आवश्यक है और उनके साथ संकोच पूर्ण व्यवहार भी आवश्यक है संकोच भी है। भगवान चारों चीजें भगवान में है और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके भगवान बैठ गए क्या कहते थे श्री मदन बाबा महाराज जी कहते थे ना बक्सर हो डर वारिस डर परम गुरु और डर करणी में सार खोजी डरे सो उल गाफिल खावे मार पूज्य खोजी जी का दोहा है हमारी रामानंद संप्रदाय के चतु संप्रदाय के बामन द्वारों में एक द्वारा चार्य श्री खोजी जी महाराज हुए उनका ये दोह डर बारिश डर परम गुरु दर करनी में सार और खोजी डरे तो उबरे गाफिल खावे मार स्नान किया नगर दर्शन करके आए स्नान किया है स्नान करके सायंकालीन संध्योपासन किया किसने किया केवल श्री राम लक्ष्मण ने संध्योपासन किया नहीं सब ही संध्या वंदन की ना सब ने संध्योपासन किया श्रीमद देवी भागवत में एक बड़ी सुंदर बात व्यास जी ने लिखी है संध्या के प्रकरण में उन्होंने लिखा है कि जो ब्राह्मण अत्यंत निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक त्रिकाल संधोपासन करता है और ब्रह्म का जप करता है उसके जब वह ब्राह्मण चलता है तो उसके पाद स्पर्श से धरती अपने को कृतार्थ मानती है व्यासी लिख हैं तो श्लोक हमने सज्जन जी को बताए थे कि इनको लिखिए बड़े विलक्षण श्लोक उस त्रिकाल संध्योपासन पारायण विप्र उसको छूकर के जो पवन बहता है वायु अपने को धन्य मानते हैं उसके शरीर को छूकर जहाँ तक वायु जाती है वह मन वह क्षेत्र अत्यंत पवित्र हो जाता है ब्राह्मण निवजलन त्रिकाल संध्योपासन करने वाला ब्राह्मण अग्नि के समान प्रज्वलित होता है कथनचित दुष्प्रतिग्रह भी उसको उसके पास आ जाए तो दुष्प्रतिग्रह भी उसका अनिष्ट नहीं कर पाता है वह अग्नि के समान प्रज्जवलित होता है वह दुष्प्रतिग्रह का दोष जलकर भस्म हो जाता है ब्राह्मण निर्दोष बना देता है महाभारत में यहां तक वर्णन है युद्ध चल रहा है प्रातः संध्या करके तो सब निकले हैं सिपाही सैनिक सेनापति सब प्रातःकालीन संध्या करके चले बिना संध्या के कोई नहीं चला लड़ने के लिए भी सब संधोपासन विधिवत करके चले हैं अब युद्ध में काल की संध्या कहाँ होगी तो जैसी संध्या का समय होता है तो दोनों सेनाओं के सेनापति शखनाद करते हैं और वो घंटी बज गई अलार्म बज गया कि अब मध्यान्हध्या का समय है तो अब वहां कवच उतार नहीं सकते युद्ध बंद हो गया और सब अपने अपने स्थल पर खड़े होकर मानसिक संध्या कर रहे हैं और हाथ उठाकर सूर्योपन कर रहे हैं गायत्री का जप कर रहे हैं एक निश्चित समय हो गया संध्या हो गई फिर शंख बजाव युद्ध शुरू हो गया सायकालीन संध्या युद्धकाल में भी संध्या का त्याग नहीं सभी संध्या वंदन की ना श्री मदाज्य रामानंदाचार्य भगवान ने वैष्णव का विभाषकर में त्रिकाल संध्या विधाय शक्तई त्रिकाल संध्योपासन की बात जगतगुरु गुरु श्री मदाज्य रामानंदाचार्य भगवान ने भी अपने अनुगतों को साधकों को संप्रदाय के साधकों को उन्होंने निर्देश किया सब ने संध्या वंदन किया और संध्योपासन के बाद फिर सत्संग हुआ संध्योपासन और कहक कथा इतिहास पुरानी रुचिर रचन रजनी जुग जाम सिरानी इतनी लंबी कथा चलती है विश्वामित्र जी महाराज की कि रात्रि को संस्कृत भाषा में त्रियामा कहा जाता है जिसके तीन याम हो क्योंकि चौथा याम आते आते तो ब्रह्मवेला आ जाती है इसलिए रात्रि का काल तीन याम एक तीन घंटे का एक याम माना जाता है और सूर्यास्त के बाद याम की गणना शुरू हो जाती है मान लो जैसे 6 बजे सूर्यास्त हो गया तो सूर्यास्त के बाद फिर रात्रि का आरंभ हो गया सूर्यास्त चल को चले गए रात्रि आरंभ हो गई रोम दीखना बंद हो गए संध्या काल समाप्त हो गया रात्रि काल आ गया और फिर याम की गणना होगी उससे तीन घंटा एक याम हो गया अब फिर तीन घंटा दो याम हो गया कहने का आशय ये है कि नौ बजे के करीब तक संध्या कालीन सपकृत्य सम्पन्न हो गया और उसके बाद विश्वामित्र बाबा कथा कहने लगे तो दो याम बीत गए दो याम का मतलब है नौ से है माने रात्रि के डेढ़ दो ढाई बज गया इतना समझ लो आप है जुग जाम दो याम रात्रि के बीत गए और महर्षि कुछ कुछ पौराणिक चर्चा सुना रहे हैं देखो कोई सुनाता कब है जब श्रोता के भीतर श्रवण की उत्सुकता हो जिज्ञासा हो तब सुनाता है इससे मतलब है कि राम जी बीच बीच में प्रश्न करते रहते हैं और उनके उत्तर देते हुए विश्वामित्र जी कथा सुनाते हैं दो याम रात्रि के बीत गए दो प्रहर रात्रि बीत गई तब मुनिवर तयन कीन तब जाई लगे चरण चापन दो भाई महर्षि ने सैन किया और श्री राम लक्ष्मण बड़े प्रेम से महर्षि के चरणों को दबाने लग गए इस झांकी का दर्शन करके गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अत्यंत विह्वल हैं क्या कह रहे हैं जिनके चरण सरोहला करत विविध जप जोग विरागी बंधु प्रेम जनु जीते गुरु पद कमल पलोटत प्रीते जिन भगवान श्री राम के मंगलमय दर्शन के लिए उनके स्पर्श के लिए बड़े बड़े त्यागी तपस्वी वैराग्यवान पुरुष कठोर कठोर साधन करते हैं योग यज्ञ जप तप आदि कठोर साधन करते हैं फिर भी उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन और स्पर्श का सौभाग्य नहीं मिलता है और वे प्रभु श्री राम महर्षि विश्वामित्र जी के चरणों को बड़े प्रेम से दबा रहे हैं दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए माने प्रेम ही भगवान को अजित को जीत सकता है और बड़े प्रेम से गुरु जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं और गुरु जी भी ऐसे नहीं है कि वो मना ही न करें कि तुम दबाते ही रहो चाहे पूरी रात तो लिखा है पुनि पुनी प्रभु कह सो बहुता पौधे बार बार मुनि आजादी रघुवर जाय शयन कुछ बक्सर वाले महाराज जी का एक प्रवचन प्रकाशित हुआ है जन्म से जनकपुर तक उसमें उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात लिखी है बक्सर वाले महाराज जी ने श्री मुरारी बापू जी का एक दृष्टान्त उन्होंने उसमें उल्लेखित किया है कि एक गुरुजी उनके पाले में पड़ गया एक चेला बड़ी श्रद्धा जगी तो गुरुजी को दबाने लगा दबाते दबाते दबाते दबाते आधी रात हो गई तो शिष्य ने सोचा कि तो गुरु जी एक बार तो कही कि बस अब हो गया जाओ गुरुजी तो कहे नहीं तो उसने संकोच में सोचा कि जब ये सो जाएंगे तब हम चले जाएंगे तो उसको ऐसा लगा कि संभवता गुरुजी सो गए तो जैसे ही वो धीरे से खिसकने लगा सोई गुरुजी बोले वत्स अरे गुरुजी जी तो जगह आप जग रहे हैं? हाँ हाँ हम सोए कहां हैं? अच्छा एक बात बताओ तुम कितने भाई हो तो उसने कहा महाराज हम दो भाई हैं मैं बड़ा हूं एक मुझसे छोटा है दो भाई हैं तो छोटा कहा है बोले वो, वो तो घर में क्या करता बता पढ़ता है भी मैं तो घर का काम देखता हूं और पिताजी ठीक हैं माताजी ठीक हैं और दो चार बात करके फिर गुरुजी जी फिर दबाया दबाते दबाते अब उठने का समय हो गया सबेरे चार बजे वाला जब गुरुजी को उठने का समय था उसने सोचा कि अब तो ये उठेंगे ही अब हम जाए घर तो फिर उसने जाने की कोशिश की तो बोले ए बेटा एक बात बताओ मैं भूल गया हमने पूछा था तुम कितने भाई हो तुमने तो कितनी संख्या बताई थी तो उन्होंने कहा गुरुजी एक ही भाई है हमको तो कुछ कुछ ऐसी याद आ रही थी कि तुमने कहा कि हम दो भाई हैं अब एक कैसे तो कहा गुरुजी अब मैं तो अपने को गिन नहीं रहा हूं क्योंकि मैं अब बच नहीं सकता मेरी तो मृत्यु ही हो जाएगी अब जो घर में रह गया है उसकी गिनती कर रहा हूँ अपनी गिनती नहीं कर रहा हूं तो बक्सर वाले महाराज जी ने कहा है लिखा है कि भाई देखो ऐसा ऐसी सेवा किसी से मत लो कि सेवा करने वाला उसकी श्रद्धा पूरी हो जाए ऐसी सेवा किसी से मत हमारे पूज्य गुरुदेव भक्त मालिक जी कंठीवंध चेला का दृष्टांत सुनाते थे महाराज जी की मुख से सुना हुआ है कि गुरुजी थे उनके एक नया नया साधक आया तो नए साधक जो आते हैं ना, उनको तुरंत बाबा जी बनाने की परंपरा नहीं है उनको पहले तिलक कंठी दे, दे देते हैं, वैष्णव बना देते हैं कहते भैया कुछ दिन रहो सेवा करो तुम्हारे चाल चलन लक्षण साधु बनने लायक हैं कि नहीं ये देख लिया जाएगा तुम हरि गुरु संतों की श्रद्धा पूर्वक सेवा कर सकते हो की नहीं ये तुम्हारे आचरण देखने के बाद तुम्हें साधु बनाने की बात सोची जाएगी तो उसको जिसको कंठी बांध देते हैं उसका नाम होता है कंठी बंद चेला नया नया आता तो श्रद्धा बहुत होती सेवा भी खूब करता है गुरुजी बोले कंठी बंद चेला कहा गुरुजी हमको गंगाजी स्नान की बड़ी इच्छा हो रही है तो चलें गुरुजी जी देखो सर्दी का समय है और आसन वासन रहेगा पहले तो कोई बात नहीं गुरुजी आप बड़े बूढ़े हम सब ले सकते हैं आसन भाषा पैदल चलना होगा हाँ कोई बात नहीं चलेंगे गुरु तो गुरुजी का झोला लोटा सोटा लंगोटा कमंडल सब लेके और पूजा पाठ की सामग्री लेके शिष्य अपना भी थोड़ा सामान है और ज्यादा सामान गुरुजी का लाद के धीरे धीरे पीछे पीछे गुरु के चलने लगा अब गंगा जी इतने दूर नहीं इतने पास नहीं थी कि एक दिन में ही पहुंच जाए चलते चलते शाम हो गई एक संत के स्थान में रुकी। आओ आओ गुरु भाई बहुत दिनों में आए बहुत दिनों में आए बड़ी कृपा की और कहाँ यात्रा कर रहे हैं आप कहा सवारी पधार रही है बोले गुरु भाई क्या बता मन में बहुत इच्छा थी बहुत दिन से कोई संगी साथी नहीं मिला गंगा स्नान की इच्छा हो रही थी गंगा जी नहाने जा रहे हैं क्या कहें गुरु भाई हमारा भी मन तो बहुत करता गंगा जी स्नान का लेकिन क्या करें अब उम्र हो गई है अब ठंड का समय है कुछ आसन बासन भी रखना पड़ेगा नहीं ठंड में मर जाएंगे वो भी ठीक नहीं।, नहीं कोई बात नहीं चलो आप चलो मन की मन में क्यों रहने दो चलो आप हमारे साथ कब सामान लेके कौन चलेगा है ना चेला है कंठीबंद चेला लेगा सामान उठाएगा सामान चेला भी बिचारा संकोच में कुछ नहीं बोला उसने कहा चलो अब डबल एक गुरुजी का एक गुरुजी के मित्र जी का सामान गुरु भाई का सामान एक गुरुजी का एक काका गुरुजी का सामान दोनों लाद के अपना सामान पूरा पुलंदा बांध के बिचारा धीरे धीरे चले, चले चलते चलते चलते चलते फिर एक संत के यहाँ जाकर रुके वाह बहुत अच्छे दो दो संत और एक शिष्य तीन तीन मूर्ति कहाँ जा रहे हैं महाराज एक रात तो यहीं आप विरास हाँ बोलो निवास तो एक रात्रि यहाँ करना ही है रात्रि में चर्चा हुई तो कितना अच्छा संग है सत्संग होगा कथा वार्ता होगी हमारा भी मन कर रहा है गंगा जी नहाने का कहा कोई बात नहीं गंगा स्नान तो बहुत अच्छी बात है और आपका संग कहा इतनी देर तक का मिलेगा पर क्या करें ये सामान अरे कोई बात नहीं कंचीबंद चेला है ना वो उठाएगा सामान अब अपना सामान गुरुजी का सामान गुरुजी के गुरु का सामान और तीसरे संत का सामान और अब चार पांच दिन का रास्ता था गंगा जी का फिर पैदल चले चलते चलते एक संत के यहाँ फिर पहुंच गए उन्होंने कहा उन्होंने भी यही प्रस्ताव किया कि कितना अच्छा संघ था हमको भी गंगा स्नान करने का अवसर मिल जाता तो कितना बढ़िया होता चलिए ना आप भी चलिए कैसे चले बुढ़ापा है सामान ठंड में कुछ न कुछ बढ़ ही जाता है अरे कंठीबंद चेला है ना अब कंठीबंद चेला का धैर्य टूट गया उसने सोचा इससे अधिक सामान लादना हमारे बस की बात नहीं है ये तो बड़ी महंगी दीक्षा है तो बड़ी जोर से रोया गुरुजी ने कहा भावेश आ गया क्या क्यों रो रहा है कहा गुरुजी कंठी की इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी हमको पता नहीं था आप कृपा करके कंठी उतार लीजिए किसी गधे के गले में बांध दीजिए फिर आप चाहे जितना सामान लदवाओ कोई बात नहीं मैं अब इससे अधिक नहीं लाल सकता हूं मुझे अनुमति दीजिए अब हमारा बैराग्य झंडा पड़ गया अब हम घर जाएंगे बोलो भक्त भक्सल भगवान की तो महाराज जी कहते थे कि ऐसे किसी साधक की श्रद्धा का दोहन दोहन नहीं श्रद्धा का शोषण इस तरह से किसी की श्रद्धा का शोषण नहीं करना चाहिए व्यक्ति का भाव सुरक्षित रहे वहाँ तक सेवा लेना ठीक है भाव ही समाप्त तो हो जाए ऐसी सेवा लिया अच्छा नहीं कुछ महापुरुष तो ऐसे होते हैं कि परीक्षा के लिए भी ऐसा कुछ करते हैं कि जिसमें ये सेवा की द्वारा कहे ही नहीं ऐसा काम हमारे पूज्य श्री हरे बाबा का ऐसा स्वभाव था कि कोई एक बार उनसे कह बर दे कि बाबा हमारे घर पधारो फिर कुछ दिन निवास करके इतनी कृपा उस पर कर देते के द्वारा उसकी हिम्मत नहीं होती कहने की बाबा आप द्वारा कब जल्दी आओगे द्वारा कहता नहीं ऐसे कई महात्मा होते हैं ऐसा स्वभाव ही होता है पर पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज एक बात कहते थे बड़ी सुंदर बात साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए महाराज जी सुनाते थे कि एक संत के स्थान में गंगा जी के तट का स्थान था और संत के स्थान में एक संत आए बाहर से उनको कहीं चातुर्मास से करना था चातुर्मास शुरू होने वाला था तो चातुर्मास में संत यात्रा करते नहीं चातुर्मास उनको करना था तो उनके मन में आया कि इसी स्थान में सामने संत का स्थान है यही चार महीना रहकर भजन साधन करेंगे यही चातुर्मास करेंगे उन संत का कोई शिष्य आया दंडोत्प्रणाम हुई बोले गुरुजी से पूछ के आओ हम चार महीना यहाँ रहना चाहते आसन रखना चाहते हैं, गुरुजी की क्या आज्ञा है? अब स्थान की स्थिति यह थी कि इतने संत पहले से वहां विद्यमान थे कि वहां अलग से कोई संत आसन रख सके ऐसी जगह नहीं थी और संत भी बड़े दिव्य थे बड़े अनुरागी संत थे अनुरागी न होते तो स्थान में इतने संत कैसे होते चाहे जितने महल बना लो संतों में यदि आपका प्रेम नहीं है तो महल के महल खाले पर, खाली पड़े रहेंगे और संतों में आपकी प्रीति है तो फूस के छप्पर के नीचे भी साधु आकर अपना आसन लगा लेंगे सुर साधु चाहत भाव सिंधुतोष की जल अंजलि दी ये तो भावकग्राही तो संत बहुत अच्छे थे तब तो इतने संत उनके स्थान में थे उन्होंने सोचा अपने मन में गुरुजी ने कि ये तो सौभाग्य की बात है कि कोई संत आ रहे हैं लेकिन यहाँ जगह तो है नहीं और संत बिचारी दुख पाएंगे कष्ट पाएंगे अब मना कैसे करें तो उन्होंने कहा वो संत जहाँ बैठे हैं उनके ठाकुर जी के लिए कुछ अमनिया लेके जाओ तो एक कटोरा में दूध भर के उन्होंने भेजा भरा हुआ कटोरा दूध का लवालब भेजा इस कटोरे में दूध भर के भेजने का अभिप्राय यह था कि जैसे यह कटोरा दूध से लवालब भरा है ऐसे ही दूध के समान अत्यंत शुभ्र बाहर भीतर से उज्जवल संत उनसे लबालब लव यह स्थान भरा हुआ है आप और आएंगे और ज्यादा इसमें दूध भरेंगे तो दूध फैल जाएगा क्योंकि दूध अब इसमें अट नहीं सकता संकेत था कि स्थान में स्थान नहीं है जगह नहीं पर उन संत की इच्छा यही थी कि हम इन्हीं संत के यहाँ रहकर चात्र करें तो वो भी बड़े सिद्ध कोटी के थे उन्होंने क्या किया अपने ठाकुर जी का संपुट निकाला शालिग्राम जी का ठाकुर बटुआ निकाला और तो एक तुलसी दल दूध पर पधरा दिया और ठाकुर जी को भोग लगा के कहा कि ले जाओ पूज्य महंत जी को दे देना कि हमारे बटुआ ठाकुर का प्रसाद है ध्यान में आई उन्होंने क्यों वापस किया उन्होंने ये कहा कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि आपके कटोरे में लबालब दूध भरा उसमें जगह नहीं है लेकिन एक तुलसी दल पधरा देने से उस दूध का कुछ नहीं बिगड़ा और अधिक दुग्ध के कटोरे की शोभा हो गई कि भगवान के अधरा से युक्त दुग्ध है ये तुलसी से प्रमाणित हो गया तो हम ऐसे भार बन के नहीं आएंगे कि आपको या आपके स्थान में रहने वाले किसी संत को पीड़ा हो संकोच हो हम तो भरे हुए दूध के कटोरा में तुलसी दल के जैसे होकर हल्के हो करके आएंगे हम किसी पर भार बनकर नहीं आएंगे तो जैसे ही वो शिष्य कटोरा भरा तुलसी दल पड़ा हुआ दूध लेकर गया तो महाराज जी कहते थे गुरुजी जी दौड़े हुए आए कि ये कोई सामान्य महात्मा नहीं कोई सिद्ध पुरुष आ गए हैं साष्टांग प्रणाम किया बोले महाराज जी चलिए यहाँ आप क्यों बैठे हैं आप वहाँ चलिए उन्होंने कहा महाराज आपने तो पहले ही संकेत कर दिया कि स्थान में जगह नहीं है अब हम जाएंगे तो कहाँ रहेंगे पूछने के लिए पूछा उन्होंने उन्होंने कहा भगवान इस सेवक का आसन खाली है क्या कहा इस सेवक का आसन खाली है आप उस पर आसन लगाएंगे आप कहाँ लगाओगे आसन बोले तखत के नीचे चौकी के नीचे जो जगह खाली है उसमें आपकी आज्ञा हो जाएगी तो ये सेवक आसन लगा लेगा पर आपको रहना वही है ये संत महाराज जी कहते थे संत को निर्भर होना चाहिए जहां जाए वहां जाने पर लोगों को असहजता न हो बड़ी सहजता हो अत्यंत सामान्य व्यवस्था में भी वह अत्यंत संतुष्ट हो यही साधु का स्वरूप है तो सेवा में स्मरण में इसी तरह की सावधानी अत्यंत आवश्यक है तो बार बार मुनि आज्ञा दीनी रघु भर जायन सबकी राम जी ने शयन किया राम जी भी ऐसे नहीं कि गुरु जी ने एक बार कह दिया जा कि जाओ सो तो फट से चले गए गुरु जी कहते जाओ अभी गुरुदेव सेवा हुई ही कहा अभी तो चरण सेवा हुई है अभी पिंडरियों की सेवा नहीं हुई जंगाओं को ठीक से हमने नहीं दवाया कठिप प्रदेश को नहीं दवाया, पीठ नहीं दवाई हाथ नहीं दबाए अब गुरुदेव आप ही कहते हैं कि अधूरा काम नहीं करना चाहिए अधूरी सेवा नहीं करना चाहिए आपकी बड़ी कृपा होगी आपके संपूर्ण श्रीअंग की सेवा का सौभाग्य सेवक को मिले इस तरह से मनोहार पूर्वक आग्रह पूर्वक प्रेम पूर्वक भगवान श्री राम गुरुदेव विश्वामित्र जी की सेवा करते हैं आहा। बार बार जब महर्षि ने आज्ञा दी आज्ञा देने का भाव हमने गुरुजनों से सुना है कि अब प्रणाम करके राम जी जायेंगे और लेटे हुए को प्रणाम करना वर्जित है तो तुम जाओ इस संकेत को करने के लिए विश्वामित्र जी अब तक जो सेवा स्वीकार कर रहे थे वे सहसा उठकर अपने आसन पर बैठ गए और कहा वत्स रामभद्र अब जाओ अतिकाल हो गया है तब गुरु जी को साष्टांग प्रणाम करके और भगवान श्री राम पौढ़े रघुवर जाये शयन तब की नहीं राम जी ने जाकर शयन किया चापत चरण लखन उए सभय प्रेत स प्रेम परम स चुपाए राम जी पौ तो श्री लक्ष्मण जी बड़े स्नेह पूर्वक बड़े भावपूर्वक राम जी के चरणों को बार बार अपनी छाती से लगाकर हृदय से लगाकर प्रेम सहित परमानंद का परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी प्रभु के चरणों का संवाहन कर रहे हैं और श्री राम जी बार बार कहते हैं पुनि पुनि प्रभु कह सो बहु ताता भैया लक्ष्मण सेन करो तो पौढ़े धरी उद जल जाता श्री राम जी के चरण चिन्हों का ध्यान करते करते लक्ष्मण जी पौे अब देखिए यहाँ पौधे धरी उद जल जाता पौधे और इसके बाद इसके बाद क्या है उठे पौधे और पौधे के बाद फिर तुरंत उठे इसका मतलब है कि वस्तुतः लक्ष्मण जी तो ठीक से सोए ही नहीं दो याम तो कथा कहते कहते बीत गया और थोड़ी देर राम जी ने सेवा की और तो रामजी की सेवा लक्ष्मण जी ने की तो कितना समय रह गया जगने के समय आ गया तो लक्ष्मण जी बस ऐसे हुए ही थे थोड़े पौधे ही थे तब तक मुर्गा बोल गया उठे लखन निसी विगत सुने अरुण सिखा धुनिकान गुरु पे पहले ही जगतपति जागे राम सुजान जब अक्सर वाले महाराज जी कहते थे कि मुर्गा की आवाज सुनी इससे आप लोग यह अनुमान मत कर लेना कि मिथिलावासी वासी क्या पोल्ट्री फार्म कहते क्या कहते मुर्गा पालन केंद्र है पोल्ट्री होम वो तो मैंने मुर्गा पालन केंद्र बना के रखे थे वहाँ मुर्गा पालते थे जनकपुर वाले लोग और अभक्ष रक्षण करते थे ऐसा दुर्भाव आप अपने मन में मत ले आना यह वस्तुतः बन्य पक्षी है बन्य पक्षी है हमने अपनी आंखों से जंगली मुर्गे देखे जिन्हें कोई नहीं पालता जंगल में ऐसे ही घूमते और चारों ओर अमराई है चारों ओर उद्यान है बगीचा है तो वहाँ सामान्यन स्वाभाविक रूप से और वहाँ जंगल में मुर्गा है जंगली मुर्गा है और उसने स्वाभाविक बांग दी है तो उससे ये प्रमाणित नहीं होता कि जनक जी मुर्गा पालते थे या जनकपुर मुर्गा पालते थे इनको पालने की विधि नहीं है जंगलों में आश्रमों में ऋषियों के आ भी मुर्गे की बांग सुनकर के ही और यह अनुमान होता था की ब्रह्म आ गई और वे उठकर के स्नान आदि के लिए जाते हैं मुर्गा पालन शास्त्र निषिद्ध है और उनको उनका भक्षण करना ये तो अत्यंत अत्यंत निषिद्ध है तो कहते महाराज जी कहते कि बक्सर वाले महाराज जी कि नहीं नहीं स्पष्ट लिखा है और उन्हें सुखा दिन का कहते आजकल लोगों का हक है ये तो मिथिला में तो बोले शुरू से चला आ रहा है ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं जो अशुद्ध आहार वाले लोग हैं, वो कहते हैं मिथिला में तो पहले से चला आ रहा है इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है तो पूज्य बक्सर वाले महाराज जी कहते थे चलो एक बात तुम्हारी बात हम मान लेते हैं कि मिथिला कहते हैं ये सब परम्परा चली आ रही है लेकिन गोस्वामी जी की उस पंक्ति पर ध्यान आप क्यों नहीं देते हैं कौन पंक्ति पुर नर नारी सुभग सूचित पुरनर नार फिर यह चौपाई निकाल दो यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं का पूरी मिथिला के लिए का दर पूरा सभी नर सभी नारी, नारी सब सुभद हैं सब सूची संत हैं सब धर्मशील हैं सब ज्ञानी हैं सब गुणवंत हैं पूरी मिथिला में कोई अखाद्य खाने वाला नहीं है पूरी मिथिला में कोई अपेय पीने वाला नहीं है कोई अकार्य करने वाला नहीं है ऐसे प्रमाण उपनिषदों में भी प्राप्त होते हैं इसलिए वर्तमान की किसी कुरीती को प्राचीन परम्परा कहकर उसकी दुहाई देना ये वस्तुतः अपने सनातन परंपरा के साथ खिलवाड़ करना ही है मधुबनी में दो बार जा चुके हैं एक बार अभी तो दरभंगा गए थे उसके पहले मधुबनी गए थे तो एक मैथिल विप्र के घर में ही रुके थे वो बड़े पवित्र आत्मा थे बड़े भावुक थे गौड़ी परंपरा से दीक्षित थे तो हमसे बोले सरकार आप तो मिथिला की बहुत बड़ाई करते हैं तो हमको तो संदेह होता है कि आप गुरु जन्म में कहीं मिथिला के तो नहीं थे बड़ी श्रद्धा रखते हैं आप मिथिला में बड़ी और बोले हमको भी हम लोगों को भी स्वाभाविक प्रीति आप में होती है पर बोले ये जो बड़े बड़े लोग आते हैं जो प्रणाम नहीं करते हैं, आपके सामने भी ऐसे करते हैं नवयुग्वर संवाद वहाँ चल था बोले महाराज बड़े बड़े प्रकांड पंडित हैं कई कई विषयों के आचार्य है लेकिन उनको आप कहेंगे कि वैष्णवता स्वीकार करो तिलक धारण करो तुलसी धारण करो और अमुक चीज मत खाओ वो बिल्कुल नहीं मानेंगे आपकी बात वो शास्त्रार्थ करेंगे कि नहीं ये सब खाना तो लिखा है पोथी तो पुराण में सैकड़ों प्रमाण देंगे बोले तो सरकार बुरा मत मानना हम मैथिल ब्राह्मण हैं बोले तो हजार राक्षस बदल जाएगा मैथिल नहीं बदलेगा मैथिल बदल गया तो बोले भगवान की बड़ी कृपा किशोरी जी की कृपा हमने कहा भाई ऐसा मत कहिए बोले नहीं नहीं वैष्णव हो जाए ये तो पूज्य श्री बेनी वाले महाराज जी ने पूज्य श्री बाबा नवल किशोर दास जी महाराज ने पूज्य धुरिया कुंज वाले महाराज जी ने इन सब संतों ने मिथिला में वैष्णवता का बहुत प्रचार किया आज भी और नहीं तो महाराज बिहार बंगाल उड़ीसा ये सब क्षेत्र अशुद्ध वस्तु के खान पान में नष्ट हो रहा है संतों की वैष्णवों की कृपा से ही धर्म बचा हुआ है तो पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता इसलिए अखाद्य खाने वाले थे ऐसा अपने मन में नहीं सोचना मुर्गा पालन करने वाले थे ऐसा अपने मन में नहीं सोचना ये महाराज जी ने विशेष बात कही तो उठे लखन निसी विगत सुने अरुण सिखा धुनिकान लक्ष्मण जी उठे अब तो गुरु थे पहले ही जगतपति जागे राम सुजान पहले लक्ष्मण जी उठे फिर श्री राम जी उठे और इसके बाद श्री गुरुदेव उठे और उठ के पहले अपना नित्य कृत्य सम्पन्न किया गुरु जी की सेवा की योग्यता भी स्नान के बिना नहीं आती आपको स्मरण हो या न हो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी गाँव में विराजे थे अचर्रा गाँव में और वहां कथा हो रही थी घर में ही कथा हो रही थी और एक संत आए थे भोले बाबा सरकार बहुत अच्छे संत थे एक बिहार के भोले बाबा वो नहीं एक दूसरे उधर मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में एक बहुत अच्छे संत थे भोले बाबा के बड़े नाम थे बारह बारह घंटे पद्मासन से बैठ करके भी जप करते थे ध्यान करते थे तो पूज्य महाराज जी की कथा में वो आए थे पूरी कथा श्रवण करते थे अपने कक्ष में बैठ के ही कथा श्रवण करते थे और गांव में तो बाहर ही जाना पड़ता था उस समय शौच आदी के लिए तो महाराज जी के साथ आप जाते थे जलपात्र लेकर फिर महाराज जी आते तो महाराज जी का शुद्धि करवाना दातुन देना फिर स्नान कराना सारी सेवा आप अपने हाथ से पूज्य गुरुदेव भक्त माली जी की करते थे और महाराज जी भी आपकी सेवा बड़े प्रेम से स्वीकार कर दी एक दिन श्री भोले बाबा ने आपको बुलाया बोले पंडित जी एक बात आपकी अनुचित लगी हमको मानस जी में लिखा है मोते अधिक गुरु जी जानी गुरु जी को भगवान से अधिक मानना चाहिए तो क्या भगवान की सेवा बिना स्नान के करते हैं क्या और जब भगवान की सेवा बिना स्नान के नहीं करते तो भगवान के भी भगवान भगवान से भी अधिक गुरु जी को मानना चाहिए तो आप बिना स्नान के गुरु जी को स्नान कराते ठीक नहीं आप पहले उसका स्नान आदि करके पवित्र हो जाए पवित्र वस्त्र धारण करने तब गुरु जी की सेवा किया करें और बोले गुरु जी के गुरु जी का शरीर अशुद्ध नहीं होता गुरुजी जी शौच होके आए तो भी वे अशुद्ध नहीं है क्यों गुरु साक्षात पर ब्रह्म इसलिए उनकी सेवा प्रेम से करें और स्नान के समय उनके शरीर के कोई छींट शरीर पर पड़ गए तो बोले सारी धरती के तीर्थों में स्नान हो गया इसलिए आप स्नान करके गुरुजी की सेवा करें ये बात हम इसलिए करें गुरु से पहले ही जगतपति जागे राम सुजानता पहले नहीं जगेगा तो स्नान कैसे करेगा स्नान नहीं करेगा तो सेवा की योग्यता कैसे आवेगी तो श्री राम लक्ष्मण पहले से तैयार हैं और तैयार होकर के गुरु जी की सेवा में तत्पर हैं। है प्राय सेवा प्रातःकाल उठने के समय ही अधिक होती है इसलिए उस समय सेवकों को विशेष सावधान रहना चाहिए सकल शौच कर जाए नहाये नित्य निवाहि मुनि सिरनाये संपूर्ण शास्त्रीय शुभि करके और नित्य कर्म करके संध्या अग्निहोत्र आदि करके महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके समय जाने गुरु आय सुपाई लैन प्रसून चले गो भाई हम चाहते तो आज ही थे पुष्पवाटिका की चर्चा करना लेकिन आज समय पूरा हो गया इसलिए केवल एक भाव की चर्चा करके और हम पुष्पवाटिका प्रकरण की चर्चा कल करेंगे एक पद है श्री हरिजन जी का ललन बागबर को ललन बागबर को बिलोकन चले हैं ललन बागबर को बिलोकन चले ललन बाग बर को विलोचन चले बाग बर विलोचन चले रहस्य गुप्त कुछ आज प्रवटन चले रहस्य गुप्त कुछ आज प्रवटन चले समय जानी गुरु आज्ञा लही के मुदित मन गुरु आ गया के सुमन मिस सुमन सुखी को मोहन चले हैं सुमन मिस सुमन सुखी को मोहन चले हैं सुमन मिस, मिस पुष्प चैन के ब्याज से मानो मिथिलियों के मालिन मालिनियों के सुंदर मन को मोहने के लिए चले हैं क्यों क्योंकि गुरुदेव ने आज्ञा दी है करह सुफल सबके नयन सुंदर बदन विभा तो पूरी गुरु की आज्ञा पूरी नहीं हुई पालन क्योंकि मिथिला के ये विदेह नंदनी श्री किशोरी जी की वैदेही वाचिका के जो माली मालिन है इन्होने कभी तो दर्शन ही नहीं किया है तो इसलिए गुरु वचन को सफल करने के लिए आए हैं इनको दर्शन देने आए हैं सुमन मिस सुमन सुची को मोहन चले सुमन मिस सुमन को मोहन चले अमित भक्त वलता उमड़ी हृदय में अमित भक्त है। किसी प्रेमी को देन दर्शन चले किसी प्रेमी को देन दर्शन चले ललन माघर को विलोसन चले ललन माघ भर को बिलोचन आगे की पंक्ति तो श्री हरिजन जी ने बड़ी अद्भुत लिखी है नित्य साकेत से युगल सरकार जीवों पर अत्यंत कृपा करुणा करके धराधाम पर आए हैं राम जी पंद्रह वर्ष के हैं और श्री किशोरी जी छह वर्ष की है लेकिन साकेत से जो वियोग हुआ है उसमें पंद्रह वर्ष का वियोग हो गया है यद्यपि कभी न कभी वियोग हुआ न कभी वियोग हो सकता है न कभी वियोग होगा लेकिन प्रकट लीला में पंद्रह वर्ष का वियोग हुआ है उसी भाव को कह रहे हैं बरस पंचदश की वियोगिन है कोई बरस पंचदश की वियोगिन है कोई बरस पंच दस पंचदश की वियोगिन है कोई बरस विरह तो ताप अब बाको में मेतन चले है ताप अब बाको मैतन चले श्री किशोरी जी को जो पंद्रह वर्ष का वियोग है अपने प्राण जीवन धन का उसको तो झांकी तो तो तो का दर्शन करा के उस ताप का समन करने के लिए आए हैं गिरहताप अब बाप में कन चले हैं गिरहताप अब बापो में कन चले ललन बाग वर को विलोकन चले हैं बान चले अजी अब सुनो साप कहता है हरिजन अजीब सुनो साफ हरिजन अजीब सुनो साफ कहता है कहता है हरिजन अजीब सुनो कहता हरिजन ये निज प्राण प्यारे को देज प्राण प्यारे ललन बाघ बर को बिलोकन चले ललन बागो बिलोकन चले ललन बाघ बर को बिलोकन चले ललन बाघन चले दो पद पिताजी ने भी लिख करके भेजे आपने लिखे हैं इत और सखियावता अवधेश लाल है इत और सखिया अवधेश लाल है गलियों के बीच घूमता मस्तानी चाल है गलियों के बीच घूमता मस्तानी चाल है जुल्फ़ें इतर भरी हुई कित उत बिखर रही जुल्फे कर भरीखर रही जुल्फे तर भरी हुई कितो तो बिखर रही जुल्फे तर भरी हुई तो बिखर रही मानो हिया फसाए वे कुकाम जाल मानो हिया फसाए जाले सखी आवता अवधेश लाल है अवधेशना नुकीले मधुमन हास है, है। मृुमन हजरन पे पान लाली सुंदर सुभा है सुंदर सुभा है कितोर तकिया आवता अमृष लाल है आवता देखो अली जालिम खिला यह वही जालिम ना है यह वही जुमोनी दिया सभी लख के निहाले तुम होनी दिया सभी लख के निहाले सज भज के आगे बाग में फूलों के बहाने सज के आगे बाग में फूलों के बहाने सब होश हो गए ये को निहार है कित और सखी आवता अब अवधेश लाल है सखी आवता अब अवधेश लाल है नूपुर की धुन को सुन के जा गए पूर्व की घुन क्या भूल जो हो गए गये लखरूप अनुपम बेसुना न ज्ञान है लख रूप अनुपम बेसुना ज्ञान है गलियों के बीच घूमता है गुरु के समीप जाकर सब कुछ ही कह दिया गुरु के जाकर सब कुछ ही कह दिया गुरु का आशीष पाया कृपादान है पाया है कृपादान किशोर शखियाव कृपा से तोड़ा धनु जग में यश हुआ कृपा से तोड़ा धनु जग में यश हुआ तखियों ने फोल खो ये कृपा दान है इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा का विराम आरती करें श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम हाँ ठीक है आप बोल रहे रदनेश्वर रेन महाज्वाला मारण महागंधाणी समरपयामी अभी सालग्राम भगवान के ऊपर शास्त्रार्चन का कार्यक्रम चल रहा है नित्य प्रति जो लोग भी अर्चन करना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए तुलसी की व्यवस्था है मलूकेश्वर महादेव के पास में वहाँ ऐसी तुलसी लेकर के आ जाए कथा के आरती के उपरांत तुरंत अर्चन आरम्भ हो जाएगा स्थान के सभी संत सभी विद्यार्थी और बाहर से आए हुए विप्रदेवता संत भगवानों हो उनको निःशुल्क तुलसी की व्यवस्था है तुलसी लेकर के आप सब अर्चन में बैठ सकते हैं और भी कोई वैष्णव प्रेमी गृहस्थ भी हो यदि वो उनके पास आर्थिक सामर्थ्य नहीं है समृद्धि नहीं है वे लोग भी निशुल्क तुलसी लेकर के अर्चन में विराजमान हो सकते है आरती इंग हवे प्रजनन में अशुध कवि सर्वत्त आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोकसन्न भय शनि अग्नि प्रजा बहुलां कौन्नम वो रेत तो अस््दत्त आरोग्यार्थे भ्यात्मावंदनम पात्रमध्यम तोयं भ्रात केशवोपरी अंगलग्न मनुष्याण्स हरि मंत्रपुष्पाजलि हरिओं यजने यज्ज मजंत धर्मा प्रथमा सन्नते हनाक सचंद्र पूरवे साध्या सी देवा सेवं का बकुल चंपक पाटिलाज पुन्नाग जाति करवील रल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसीदल मंजुरी स्वाम पूजयामी जगदीशर मे प्रसीद ना सुगंध पुष्पा यहाद्दवा च पुष्पाजलिर्मया दत्त